हम इसके विषय में सिद्धांत की बातें और निर्देश पर थोड़ा देर हम मनन करेंगे और मैं चाहूंगा आप, आप मेरे साथ पहला कर उसका ग्यारह अध्यायें उस सुपरिचित शास्त्र अंश को हम देखेंगे जहाँ पर परमेश्वर ने हमारे लिए निर्देश दिया कि प्रभु भोज का अर्थ क्या है और उसका पालन किस प्रकार से किया जाना चाहिए हम तेईसवा पद से लेकर बत्तीस वफद तक पढ़ेंगे क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु शुरू जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरण के लिए एक किया करो इसी रीधि से उसने भी आरे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नहीं है है जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो इसलिए जो कोई यानी जिदरीदी ऐसी प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की दे और और लहू का बरादी ठहरेगा इसलिए मनीष अपने आप को जाँच ले और इसी रीधि से इस रोटी में से कहा और इस कटोरे में से पिए क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की दे को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए यदि हम अपने आप को जानते तो दंड ना पाते परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ ना करता है इसलिए की हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे हो तो बस परमेश्वर इस वचन के पड़े जाने के द्वारा हमें आशीष दे प्रभु का वचन इस बात को याद दिलाता है कि प्रभु का मेज जहां रोटी उसका शरीर का प्रतीक है और डाखरस उसके लहू का प्रतीक है जिससे उसने हमारे लिए क्रूज पर बहाया इस बात को दर्शाता है कि हमारा जीवन जो कलीसिया के साथ जुड़ी है और जो प्रभु के प्रभुत्व के अधीन में है किस प्रकार जिया जाना चाहिए और हम कुछ बातों को तो देखेंगे कि प्रभु का मेज किन बातों को दर्शाता है पहली बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं लिखा गया है कि, कि प्रभु से ये बात मेरे पास पहुंची और वही बात मैं तुम्हें पहुंचाता हूं कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उससे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है और आगे चलकर देखते हैं कि लिखा गया है कि ये दे में सहभागिता की बात है सो पहली बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ ये मेज सहभागिता का मेज है इस कारण से लिखा गया है कि तुम अपने घर में खाते पीते हो लेकिन जब कलीसिया में आते हो और प्रभु के मेज में सम्मिलित होते हो सहभागी होते हो तो क्रमानुसार होना चाहिए क्योंकि यह सहभागिता कोई पार्टी की बात नहीं है कोई सांसारिक भोजन वस्तु में सहभागिता की बात नहीं है लेकिन प्रभु के शरीर प्रभु के बदन प्रभु के देह सहभागी हो रहे हैं और ये कलिसिया रूपी एक पाप, एक प्रतीक है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया कि उसका शरीर का निशानी वो वो रोटी और उसका खून का निशानी वो कटोरा हमारे बीच में दिया गया है इस सहभागिता का प्रतीक है सहभागिता का ये मेज है और जब कभी हम इसमें सहभागी होते हैं तो हम प्रभु के पेय में सहभागी है इस बात को दर्शाते हैं ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक विषय है क्योंकि सहभागिता इस बात को दर्शाता है कि ये पदार्थ हालांकि जो रोटी हम खा रहे हैं और जो डाख हम पी रहे हैं ये मेटीरियल है पदार्थ है भौतिक है परंतु सहभागिता भौतिक नहीं है सहभागिता आत्मिक है अर्थात पदार्थ और आत्मिकता की एकता यहाँ पर हम पाते हैं यूनियन ऑफ द मटेरियल एंड द इनमटेरियल, ऑफ द फिजिकल एंड द स्पिरिचुअल ये भौतिक सहभागिता नहीं ये आत्मिक सहभागिता है दूसरी बात हम देखते हैं कि इस मेज में समय को पार करते हुए परमेश्वर उसको एकाग्रित करता है जब कभी तुम इस मेज में सहभागी होते हो तुम मेरे मृत्यु अतीत को स्मरण करते हो इस मेज में सहभागि सहभागी सह होते हो वर्तमान में और भविष्य उसके आने का बाढ़ जोते हैं उसका प्रचार करते हैं अर्थात अतीत वर्तमान और भविष्य एक इस मेज में एकाग्रित हो जाते हैं एक यूनियन है सहभागिता समय से परा पहली बात मैंने आपके बीच में रखा कि यह सहभागिता का मेज है दूसरी बात हम देखते चौबीसवा पद में कहता है मेरे स्मरण में यही क्या करो अर्थात ये स्मरण का मेज है ये मेज हमें स्मरण दिलाता है कि हम मोल लिए गए हैं कि यीशु मसीह का शरीर जो क्रूस पर टूटा उसके द्वारा से आज हम परमेश्वर के पिता के पास एक पहुंच पाते हैं इब्रानियों उसका दसवा अध्याय में लिखा गया इसकी उसके शरीर के चीरे जाने के द्वारा वो पर्दा फट गया और आज हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं परमेश्वर के निकट जा सकते हैं एक द्वार उसने हमारे लिए खोल दिया स्मरण दिलाता है उसकी मृत्यु को स्मरण करें जब कभी आप उसके मेज के सामने आते हैं उसकी मृत्यु को स्मरण करें कि उसने अपना बलिदान हमारे लिए दिया और वो बलिदान कितना बहुमूल्य है तीसरी बात हम देखते हैं इस मेज के विषय में वो बताता है छब्बीसवा पद में कि प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो अर्थात यह मेज ना केवल सहभागिता का मेज है दूसरी बात ना केवल स्मरण का मेज है लेकिन यह मेज संदेश का मेज है प्रचार का मेज है उसके आने का प्रचार कि यीशु मसीह एक दिन आने वाला है ना केवल उसकी मृत्यु का प्रचार लेकिन इस बात का भी प्रचार कि जो एक बार मर गया जीव उठा स्वर्ग में उठा लिया गया वो दूसरी बार आएगा और हर एक दिन जब हमारे जिंदगी में बढ़ता है बीतता है उस दिन के नजदीक हम जा रहे हैं कल हम यीशु मसीह के आगमन के करीब थे लेकिन आज उससे एक दिन ज्यादा हम करीब है इस बात को याद रखें उसके आने का हम संदेश सुनाते हैं और चौथी बात हम देखते हैं बड़े स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है सत्ताईसवा पद से कि प्रभु के मेज में अनुचित रीति से सहभागी ना हो और लिखा गया है कि अपने आप को जांच ले अर्थात ये मेज एक सीख दिलाती है हमें सिखाती है एक शिक्षा देती है क्या कि प्रभु के मेज में जब हम सहभागी होते हैं अनुचित रीति से सहभागी ना हो ना केवल उतना अपने अपने शिष्य होने का मूल को समझे अर्थ को समझे कि जिस ब, जिस मेज में आप सहभागी हो रहे हैं वो केवल भौतिक रोटी ही नहीं है दाकृस केवल नहीं है लेकिन एक बड़ा ही पवित्र एक प्रतीक है जिसकी सहभागिता के द्वारा लिखा गया है या तो हम प्रभु के पदन का आदर करते हैं या तो उसका अपमान रोटी खा लिया डाकरस पी लिया तो प्रभु का क्या अपमान होगा ये तो भौतिक पदार्थ नहीं मैंने पहले कह दिया ये आत्मिक सहभागिता है इसके सेवन के द्वारा इस सहभागिता के द्वारा या तो आप प्रभु की महिमा करते हैं या तो उसका अपमान और मैं आपके बीच में ऐसे तीन बातें लाना चाहता हूं ये जांचना बड़ा ही महत्वपूर्ण है अपने आप का अवलोकन बड़ा ही महत्वपूर्ण है जब हम इस मेज में सहभागी होते हैं तीन बातें आपके बीच में लाना चाहता हूं जो इस सहभागिता इस स्मरण इस संदेश और इस सीख के मेज के सबसे बड़े शत्रु है इस मेज के सबसे बड़े शत्रु इनको दूर करें उसी के बाद आप इस मेज में सहभागी हो इन शत्रुओं को यदि आप लेकर आए इनको बाहर छोड़ें इनको दूर करें यदि इन्हें दूर नहीं करते तो इस मेज में सहभागी होने का कोई हक आपको नहीं क्योंकि यदि होते हैं तो इसके द्वारा केवल प्रभु के देह और पदन का अपमान करते हैं और अपने लिए पीड़ा और दुखी लेकर आते हैं अंजाम बुरा होगा सो पहली दुश्मन को देखेंगे पहला दुश्मन पहला क्रंथियो उसका पांचवा अध्याय है उसका छठवा पद से आठवां पद पढ़ें। पहला क्रंथियो चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय सॉरी पांचवा अध्याय छठवा पद से लेकर आठवां पद तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं क्या तुम नहीं जानते कि तू तो थोड़ा सा खमीर थोड़ा सा खमीर पूरे खोते हुए आटे को पूरे गूंढे हुए आटे को खमीर कर देता है खमीर कर देता है सबसे पहला दुश्मन है खमीर ये बड़ा ही खतरनाक है सातवा पद में लिखा है पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी परमेश्वर चाहता है कि इस मेज में सहभागिता हो तो खमीर हमारे जीवन से कलीसिया से दूर हो जाए ये खमीर क्या है इस अध्याय को यदि आप पढ़े संदर्भ को पढ़े पहला क्रुन उसका पांचवा अध्याय का तो हम पाते हैं कि एक पापी मनुष्य कलीसिया में है एक पापी मनुष्य कलेशिया में है और बड़ा घोर पाप जिसकी चर्चा करना भी शर्म की बात है और कलिसिया के बारे में हम देखते कुरिंथ की कलिसिया कि उसको वे सह रहे हैं टॉलरेशन ऑफ सिंह द ग्रेटेस्ट लेवन पाप की सहिष्णुता पाप को सहना पाप को बर्दाश्त करना एक ऐसा खमीर है जो पूरे गूंथे हुए आटे को क्या कर देता है खमीर कर देता है खमीर कर देता है। और ये बड़ा खतरनाक है और इस मेज में जब सहभागी होते तो कलिसिया को याद करें कि प्रभु यीशु मसीह का दे एक है और यदि उसमें खमीर है तो पूरा कलिसिया उसके द्वारा क्या हो सकता है खमीर हो सकता है इसलिए दूर करे उसके बाद ही सहभागिता हो सहभागी हो। लिखा गया है कि उस व्यक्ति को अपने मंडली से अपनी अपने फेलोशिप से संगति से दूर करो उसके साथ खाना भी नहीं उसके साथ पीना भी नहीं आठवा पद यदि देखे तो लिखा है तो इसलिए इसीलिए आओ आओ हम उत्सव में आनंद मनाओ हम उत्सव और आनंद मनाएं ना तो पुराने खमीर से लेकिन पुराने खमीर से नहीं ना पुराने और दुष्टता के खमीर से ना बुराई और दुष्टता के खमीर से परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी, रोटी, रोटी से ये रोटी यहाँ पर जो पदार्थ रोटी है शायद अखमीरी होगी लेकिन यदि खमीर हमारे जीवन में है और हम इसमें सहभागी हो रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं पहले हमारे जीवन से खमीर को दूर करें कलीसिया से खमीर को दूर करें पाप को बर्दाश्त ना करें यदि पाप का एक अंश भी है चाहे वो सबसे छोटा क्यों ना दिखता हो नजरअंदाज ना करें क्योंकि परमेश्वर नजरअंदाज नहीं करता है अपने जीवन से पाप की सहिष्णुता दूर करे अपने घर से उस बुरी चीज को दूर करें, अपने आदतों को सुधार लें, कोई ऐसा आदत आपके जीवन में ना हो जो परमेश्वर के सम्मुख में खमीर है दूसरा दुश्मन हम देखेंगे इब्राहियो इब्रानिया उसका बारहवा अध्याय उसका पंद्रह पद इब्राहियो की पत्री बारवा अध्याय उसका पंद्रहवा ध्यान से देखते रहो ध्यान से देखते रहो ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए या कोई कौड़ी कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे हाँ, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए दूसरा दुश्मन कड़वी जड़ पहला दुश्मन क्या है खमीर दूसरा दुश्मन है कड़वी जड़ ये बड़ा ही खतरनाक है परमेश्वर का देह कड़वा नहीं है प्रभु यीशु मसीह ने खून जो ब, ब, हमारे लिए बहाया है वो जीवन देता है लेकिन ये कड़वी जड़ मृत्यु लाती है मृत्यु का प्रतीक है और कलिसिया में मृत्यु का प्रतीक ये कड़वी जड़ है जो फूटती है थोड़ा से फूट जाती है और कई लोगों को क्या कर देता है अशुद्ध कर देता एक है कड़वी जड़ क्या है करवाहट मनुष्य के जीवन में एक व्यक्ति के जीवन में यदि केवल आ जाए नफरत की बातें काना फूसी डरती गेम्स राजनीति यीशु मसीह ने अपना लहू इसलिए नहीं बनाया बहाया ताकि कोई संस्था की स्थापना करे यीशु मसीह ने अपना लहू इसलिए बहाया कि उसका कलीसिया उसकी कलीसिया इसे उसका पांचवा अध्याय में लिखा है कि उसकी कलीसिया तेजोमय हो तेजस्वी हो इसलिए उसे धोया है ताकि अपने आप को एक ऐसी कलीसिया प्रस्तुत करे जो पवित्र और निष्कलंक है जिसमें कोई झुर्नी नहीं है और वो तेजोमय है कड़वी जड़ बड़ा ही खतरनाक है यदि आपके हृदय में कोई पन काम कर रहा है किसी भाई के विरोध में किसी बहन के विरोध में किसी परमेश्वर के दास के विरोध में तो याद रखें उस कड़वा जड़ को अपने हृदय से दूर करें यदि नहीं करते हैं और सहभागी होते हैं तो आप इस मेज का अपमान कर रहे हैं ये मेज पवित्र है और कड़वाहट को लेकर आप परमेश्वर के मेज में सहभागी नहीं हो सकते हैं पहला दुश्मन खमीर दूसरा दुश्मन करवा, कड़वी जड़ और तीसरा दुश्मन हम देखेंगे यहूदा की पत्री, उसका तेईसवा तेईसवा पद जूड वर्स 23। थ्री और गौतुम बहुतों को आग में से छपट कर निकालो बहुतों को आग में से छपट कर निकालो और बहुतों पर भाई के साथ दया करो और बहुतों पर भाई के साथ दया करो और उस वस्त्र से भी घृणा करो, करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है वह वस्त्र उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है तीसरा दुश्मन वह वस्त्र जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है यह बड़ा ही खतरनाक है क्योंकि बाइबल बताती है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते उसके वारिस नहीं हो सकते इसलिए यीशु मसीह जगत में आया अपना खून बहाया अपना बदन को उसने हमारे लिए बलिदान के रूप में दे दिया ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हम नया जीवन प्राप्त करें हम शारीरिक जीवन ना जिए लेकिन कैसा जीवन जिए आत्मिकता का जीवन नवीनता का जीवन और एक दिन जब वो प्रकट होगा तो लिखा गया है कि नश्वर अनश्वर बन जाएगी जो मरनहार है अमर हो जाएगी और हम उस अमरता को पहन लेंगे ये शरीर परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि मांस और लहू आदम से जो जीवन आया है उस वर्ग का बारिश नहीं हो सकता लेकिन यदि आज हमारे वस्त्र शरीर से कलंकित है हमने अपने वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में नहीं धोया है यदि आज भी हमारे जीवन में शारीरिकता है प्रभु की सेवा कैसे किया जाए कई लोग सोचते हैं कि प्रभु की सेवा करना है तो संसार की तरफ देखना है संसार के आइडियाज़ को लेना है संसार के विचारों को लेना है और इस कारण से शारीरिकता कलिसिया में प्रवेश कर रही है लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को सिखाता है कि तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह बनोगे यह मूल बात है संसार को ना देखें संसार की बातों को योजनाओं को स्ट्रैटेजी को शिक्षा को बुद्धि को ना देखें शारीरिकता पर मन न लगाएं क्योंकि इसके द्वारा केवल शरीर का अंजाम ही होता है यदि आत्मिकता में बढ़ेंगे आत्मा की परिपूर्णता में उस पद से एक दो पद आगे हमने पहले ही देखा है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अति पवित्र विश्वास में अपना उन्नति करते जाओ इसके लिए आवश्यक है कि शरीर से कलंकित वस्त्र को क्या कर दे दूर कर दे इन तीन दुश्मनों को अपने जीवन से हम दूर करें और उसके बाद प्रभु के मेज में हम सहभागी हो खमीर दूसरा है कड़वी जड़ कोई कड़वापन लेकर यहां पर न आए ये प्रभु का मेज है ये प्रेम के साथ सहभागी होना है और तीसरी बात अपने जीवन से शारीरिकता शरीर से कलंकित वस्त्र को दूर करें और हम इसमें सहभागी हो उसके मृत्यु को स्मरण करें और उसके आगमन का प्रचार करें परमेश्वर हमें इस मेज के सेवन के द्वारा आशीष देने पाए